श्रद्धा क्या है श्रद्धा है एक प्रकार का पागलपन लेकिन सिर्फ धन भाग्यों को ही ऐसा पागलपन मिलता है अभागे हैं वे जो श्रद्धा के पागलपन से अपरिचित श्रद्धा का पागलपन जीवन की सबसे बड़ी संपदा है क्योंकि उसी के आधार पर जो नहीं दिखाई पड़ता उसकी खोज शुरू होती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 इंद्रिया से है जैसे चाय की चम्मच और अस्तित्व है जैसे महासागर चाय की चम्मच से जो सागर को नापने चलता है कब नाप पाएगा कैसे नाप पाएगा चाय के चम्मच में सागर का कोई दर्शन हो सकता है यद्यपि चाय की चम्मच में जो भर जाता है वह भी सागर है पर बड़ा गुणभेद हो गए कहा सागर के तूफान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 ये वसंत का रंग है ये वसंत के सौंदर्य की इसमें झलक है वसंत की जवानी की वसंत की आशा की वसंत की श्रद्धा की यह फूलों का रंग है ये सूरज का रंग है ये सुबह का रंग है इसको वासंती बाना कहा है ये शहीदों का रंग है जो इतने दूर तक राजी हो जाते हैं कि अनजान अपरिचित परमात्मा के लिए अपना जाना प्राण भी चढ़ा देते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 मैं उन लतीफ़ इशारों की बात करता हूँ किसी के जलवाये मेहर मै की सितारों की बात करता हूँ बहारों की बात करता हूँ दुआ करो कि मुझे ताब दीद मिल जाए मैं बेबसर हूँ नजारों की बात करता हूँ दुआ करो कि मुझे ताब दीद मिल जाए कि मुझे उसका दर्शन हो जाए ऐसी मेरे लिए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 इस भोले में ही तुम्हारे जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुभूतियां उतरनी शुरू होगी यहीं से आता प्रेम यहीं से आता सौंदर्य यहीं से आता सत्य और यहीं से एक दिन तुम भाव की परमात्मा का भी आगमन होता है तुम्हारे श्रद्धा के द्वार से ही परमात्मा प्रवेश करता है